नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट एफएम सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं सरगम इस कार्यक्रम में हम हर एपिसोड में एक नए कवि को जोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और आप हर कवि के जो अंदाज है उसको जान जाते हैं और उनकी जो खूबियाँ हैं वो भी आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं उनकी रचनाओं को सुनने के बाद तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ त्रिलोक सिंह ठकुरेला जो आबू रोड में ही रहते हैं और रेलियों में अपनी सर्विस दे रहे हैं और कविता लिखने का उनका एक खूबसूरत चंद है और उसी चंद के आधार पर उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और कई अच्छी रचनाएं भी उन्होंने की हैं और इनका जो रचनाएं हैं इनके अंदर ये खूबसूरती है कि नैतिक मूल्य के ऊपर लिखते हैं और काफी सुंदर हम स्वागत करते हैं त्रिलोक सिंहरे कवि को बहुत बहुत तादिल से स्वागत है आपका सर धन्यवाद और हम जाएंगे आपसे सुनने की लेकिन मैं यही जानना चाहूंगा की आपका ये लिखने का जो खूबी हैं कविताओं के साथ आपका जुड़ाव कैसे रहा और ये लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली रमेश जी मेरे पिताजी शिक्षक रहे और बचपन से ही मुझे पाठ्य पुस्तकों की प्रति उन्होंने प्रेरित किया प्राथमिक कक्षाओं में मैं जो बाल रचनाएँ पढ़ता था उन्होंने मन मेरे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला दिनकर की कविताएँ हैं माहेश्वरी जी की कविताएँ हैं वे बड़ी मूल्यपरक कविताएँ हैं और वो जन जन को आंदोलित करने वाली कविताएं बच्चों के मन पर अमिर प्रवाह छोड़ने वाली कविताएं हैं उन कविताओं ने मुझे भी प्रभावित किया और उससे मुझे लिखने की प्रेरणा हुई तो मैंने इसलिए बाल कविताओं की रचना पहले की है उसके बाद दूसरे साहित्य विधाओं में रचना की है तो त्रिलोक जी मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहली जो बाल कविता आपने लिखी होगी वो किस तरह से थी और कैसे आपके पास वो कविता आई और किस अवस्था में उस आप उस बाल कविता को आपने लिखी है उसकी सारी बातें सुनाते हुए आप उस कविता को पेश कीजिए जब मैंने बाल कविताएं लिखना शुरू किया मेरे दो बच्चे हैं एक लड़का एक लड़की जब वो छोटे थे बच्चों को प्रमोदित करने के लिए उनको उत्साहित करने के लिए कविताएँ लिखता था तो उनको कविताएँ सुनाता था उनको पहले लिखता था फिर बच्चों को सुनाता था तो एक बाल कविता मैं आपको सुनाऊँगा जी जी टिकटिक करती घड़ियाँ कहती मूल्य समय का पहचानो पल पल का उपयोग करो तुम यह संदेश मेरा मानो जो चलते हैं सदा निरंतर बाजी जीत वही पाते और आलसी रहते पीछे मन मसोस कर पछताते कुछ भी नहीं असंभव जग में यद मन में विश्वास अटल शीश झुकाएंगे पर्वत भी चढ़ धोएगा सागर जल बहुत सोलिए अब तो जागो नया सवेरा लाना तुम फिर से समय नहीं आता है कभी भूल मत जाना तुम क्या बात है बच्चों के लिए प्रेरणादायक ये बाल गीत आपने लिखा है और जैसे कि कवि के जीवन में कुछ एक नई बात होती है क्योंकि सभी लोग कविता नहीं कर पाते हैं या सभी लोग साहित्य के साथ जुड़ नहीं पाते हैं कुछ ही इन्हें चुने लोग हैं जो साहित्य में अपने नाम कर जाते हैं या कविता लिखने में उनकी एक महारत हासिल होती है तो ऐसी आपके अंदर क्या खूबसूरती है जो आप कविता लिखते हैं और वो भी खास बच्चों के ज़्यादा लिखते हैं दरअसल बच्चे बड़े कोमल भावनाओं वाले होते हैं और बच्चों की यही कोमलता हर व्यक्ति को प्रभावित करती है वो मेरे मन को भी छूती है और उन कोमल मनोभावों को मैं कागज पर उतारता हूँ ही कविता बन के सामने आते हैं किस तरह के मनस अब बना के बैठते हैं जब कविता आप लिखते हैं दरअसल मैं ये सोचता हूँ कि कविता मानस बना के नहीं लिखी जाती कविता उतरती है कविता एक परिप्रेक्ष्य में अपने आप उतरने लगती है इसलिए कहा जाता है कि कविता लिखी नहीं जाती कविता उतरती है कविता को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है कि जैसे कोई आलेख लिखा जा रहा हो निबंध लिखा जा रहा हो वो मन के किसी कोने में अवतरित होती है और उसको कागज पर उतारना पड़ता है तो जब ऐसी मनोभाव पैदा होते हैं जब ऐसी दशा होती है तो कविता स्वतः ही उतरती है कविता बात? के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने कहा और ये बड़ा ही दिल को छू लेने वाली बात है की कविता लिखी नहीं जाती लेकिन कविता तो उतरती है और वो आपके अंदर पैदा हो जाती है और उसको आप कागज पर उतारते हैं बहुत ही अच्छी हाँ। बात आपने बताया और तिलोक सिंह जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबसे अच्छी रचना अब तक की आपकी जो आपको पसंद आए हो आपकी अपनी रचना वो आप सुनाएं। दरअसल किसी भी रचनाकार को उसकी सारी रचनाएं पसंद होती हैं यह तो पाठकों पर निर्भर करता है कि उनको कौन सी रचनाएँ अच्छी लग रही हैं मैं आपको एक नवगीत सुनाना चाहता हूँ जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है <laughs>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 मन के द्वारे पर खुशियों के हर सिंगार रखो क्या बात क्या बात मन के द्वारे पर खुशियों के हर सिंगार रखो बहुत ही खूबसूरत लाइन ये हैं और लगता है कि सुनने के बाद हमारे मानस पटल पर कहीं ना कहीं ये काम करती हैं तो बहुत ही अच्छी बातें आप सुना रहे हैं हमें और मुझे लगता है कि जिस भी कवि को हम सुनते हैं या साहित्यकार को जब हम सुनते हैं तो वो एक बहुत ही सुंदर रचना के साथ जुड़े रहते हैं उनके मनोभाव बहुत ही सुंदर होते हैं जैसे कि त्रिलोक सिंह जी अपनी बातों में बता रहे थे कि बच्चे के मन के मन जो है बहुत ही कोमल उनकी भावनाएं होती हैं और हमारे अंदर भी वो अगर कोमल भावनाओं को हम छू लेते हैं या पकड़ पाते हैं तो इस तरह की रचनाएं कर सकते हैं तो ये बाल कविताएं आपने अब तक कितनी लिखी है मेरा बाल कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है जिसे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने पुरस्कृत भी किया है और बाकी बाल साहित्य की रचनाएँ मैं लिख रहा हूँ जो अभी प्रकाशित नहीं हो पाई हैं, भविष्य में प्रकाशित होंगी अब तक जो प्रकाशित हो चुकी है जिनके लिए आपको पुरस्कार मिला है वो कितने संख्या में है वो करीब 28 रचनाएं हैं अच्छा जो एक संग्रह में है अच्छा। और संग्रह का नाम नया सवेरा है अच्छा अच्छा नया सवेरा के नाम से कविता संग्रह तो जैसे की आपको पुरस्कार दिया गया उसके लिए आप उस समय वो जो कड़िया थी जैसे किसी को पुरस्कार मिलता है तो बड़ी खुशी होती है और बहुत ही अलग फील करते हैं तो जब आपको ये अनाउंस हो गया कि भाई साहित्य एकेडमी से उनको पुरस्कार आपको दिया जाएगा तो आपके मानस पर क्या विचारधारा आई और कैसे आपको लग रहा था क्योंकि इतनी बड़ी रचना करने के बाद एक अट्ठाईस तक आपने बाल कविताएँ की तो उसके साथ आपका कैसा जुड़ाव और फिर क्या मानस पटल पर आपकी विचारधारा थी उस समय रमेश जी अगर आप कुछ करते हैं उसका मूल्यांकन होता है तो खुशी होना स्वाभाविक है जी तो मुझे भी खुशी हुई कि मेरी रचनाओं का मूल्यांकन हो रहा है और उसकी वैल्यू हो रही है और जब आप किसी मुकाम पे पहुँचते हैं तो मनस्पटल में एक अलग ही अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है लेकिन अनुभव किया जा सकता है उसको जैसे किसी मछली से कहें कि सागर क्या है तो वो कहेगी यही सागर है जिसमें मैं तैर रही हूँ लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि सागर क्या है सागर को परिभाषित करना मुश्किल है तो उन क्षणों को महसूस किया जा सकता है व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल है <laughs> क्या बात है क्या बात है और उसके बाद आपने फिर कितनी रचनाएं अब तक लिखी हैं मैं विभिन्न विधाओं में ढेर सारी रचनाएं लिख चुका हूं जिनमें गीत नवगीत दोहा विशेषकर कुंडलिया छ पे मैंने विशेष काम किया है अच्छा ये जो आप बता रहे थे आ, लोक विधाओं के ऊपर जो कुंडलियों का छंद आप लिख रहे हैं तो वो क्या एक्चुअली में वो किस तरह से होती है और क्या है उसकी जो आ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है जैसे उसका सार आप बताएंगे तो क्या बता पाएंगे दरअसल कुंडलिया छंद एक भारतीय सनातनी छंद है मतलब ये पुराना छंद है ये एक विषम छंद है दो तो छंदों से मिलकर बना है एक दोहा छ होता है एक रोला होता है दोहा और रोला के संयोग से कुंडलिया छंद बनता है तो कुंडलिया एक लोकविधा के रूप में प्रचल रही है गिरधर इसके एक विशिष्ट कवि रहे हैं जिनका शायद जगत में काफ़ी नाम है कुछ समय से कुंडलियाँ थोड़ी मृत प्राय जैसी हो गई थी अच्छा। तो मैंने इसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए हैं अच्छा इस, इस दिशा में कुंडलिया छ के साथ एक संकलन आया है अच्छा। जिसमें सात कवियों की कुंडलियाँ हैं इसके अलावा एक संकलन और आ रहा है जिसमें बाईस साहित्यकारों की कुंडलियाँ है अच्छा। मेरा एकल संग्रह भी प्रकाशनाधीन है अच्छा। तो इसके अंदर किस तरह की रचनाएं होती है यानी ये कुंडली का मतलब क्या होता है कुंडलिया इसलिए इसको शब्द दिया गया है इसलिए ये नाम दिया गया है कि जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द पर रचना का अंत होता है जैसे अच्छा। एक कुंडलिया मैं सुनाना चाहूंगा आपको जी जी स्वागत है सोना तपता आग में और निखरता रूप कभी न रुकते साहसी छाया हो या धूप छाया हो या धूप बहुत सी बाधा आए कभी न बने अधीर नहीं मन में घबराएं ठकुरेला कबराय दुखों से कभी न रोना निखरे सहकर कष्ट आदमी हो या सोना जैसे छंद सोना से शुरू हुआ है और सोना पर ही खत्म हुआ है हम्म तो इसलिए कुंडलिया छंद कहलाता है अच्छा अच्छा अच्छा ऐसे ही एक छंद और सुनाना चाहूंगा मैं आपको जी स्वागत है। मानव की कीमत तभी जब हो ठीक चरित्र दो कौड़ी का भी नहीं बिना महक का इत्र बिना महक का इत्र पूछ सदगुण की होती किस मतलब का यार चमक जो खोए मोती ठकुरेला कब राय गुणों की ही महिमा सब गुण अवगुण अनुसार असुर सुर मुनगढ़ मानव <laughs> मानव से शुरू होके मानव पे खत्म हो गया हाँ। पहली वाली रचना सोने पे शुरू हुई थी और सोने पे खत्म हाँ। हो गई तो जो शब्द से शुरू होती है और जो शब्द पे खत्म हो जाती है वो सेम होता है तो उसको कहते हैं कुंडलिया छता है की हमारे श्रोतागण भी आज समझ गए होंगी कवि के जो शब्द होते हैं कवि जो रचनाओं को लिखते हैं उनके फिर अलग अलग शब्द भी होते जैसे मुख्तक कहेंगे तो वो चार लाइन की होती है गजल कहेंगे तो आठ दस लाइन की होती है और जैसे अभी हमने सुना त्रिलोक सिंह जी से कुलिया छ में उन्होंने बताया कि कुंडलिया छ का अर्थ होता है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर उसका उस कविता का या उस चीज का अंत होता है तो उसको कहते हैं कुंडलिया चंद तो बहुत ही अच्छी बात यह है कि हम हर चीज को समझे और उसके अनुसार हम जब उसको सुनते है तो उसकी खुशी भी और होती है तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा और यहाँ पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबा नाइन्टी पॉइंट पर सरगम और बात कर रहे हैं श्री त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो तेरी यादों में मन सुख पाए तेरी बातों में दिल खो जाए छोड़ के दुनिया भी हां uh... यादों में मन सुख नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं त्रिलोक सिंहरे जी से और काफी अच्छी बातें इनके साथ हो रही है और एक विशेषता इनकी ये है कि ये साहित्य से जुड़े हुए हैं और साहित्य कवि है और बाल कविता बहुत अच्छी तरह से देखते हैं अभी इनकी एक रचना के लिए खास इनको पुरस्कार भी दिया गया है अकेडमी द्वारा तो और भी एक दूसरा जो संकलन है उसके ऊपर काम चल रहा है काफी रचनाएं उसने लिखी हैं और भी आगे लिखते रहेंगे मैं आप सभी की तरफ से फिर से स्वागत करते हुए तिलोक सिंह जी से यही पूछना चाहूँगा कि आप रेलवे में सर्विस करते हैं आठ घंटा ड्यूटी करते हैं परिवार भी है आपका और फिर ये कविता या गीत ये सब छंद लिखने का टाइम कैसे निकाल लेते हो आप रमेश जी कोई भी मनोवृत्ति व्यक्ति को उस ओर खींच के ले जाती है तो जब ईश्वरी प्रेरणा से कविता लिखने की क्षमता पैदा होती है किसी व्यक्ति में तो व्यस्तताओं के बावजूद भी वह उसमें समय निकाल लेता है जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपसे कहा था कविता लिखी नहीं जाती है कविता अवतरित होती है तो ये कई क्षण ऐसे होते हैं जब आप कितने भी व्यस्त हों कुछ भाव उभर के आ जाते हैं जो आप कागज़ पे उतार लें तो एक कविता का रूप धारण करते हैं कई बार अनुभव करता हूँ रात को दो बजे तीन बजे कई बार नींद चुट जाती है तब कविताओं के भाव आते हैं और उन्हें हम कागज पर उतार लेते हैं तो इसके लिए पूरी तैयारी नहीं करनी पड़ती ऐसा कोई युद्ध क्षेत्र की तरह इसमें मैदान में नहीं उतरना पड़ता जब भी भाव उतरते हैं हम उनको कागज़ पे उतार लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है यानी आपको दो ढाई बजे भी आपके नींद खुल गया और आप कुछ रचना का विचार आ गया तो उस समय भी आप लिखना शुरू करते हैं जी हाँ। मैंने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कोई है, समय नहीं। लिए पड़ती है। <laughs> जो चीजें आपको मिल जाती है और वो चीजें आप कागज पे उतारने की कोशिश करते हैं और मुझे आपकी ये बात सुन के एक और बात याद आ गई जैसे की हम सभी लोग कई बार ऐसे होता है की कुछ अच्छे विचार हमारे मन में भी आते हैं लेकिन हम जैसे आप जिस तरह से कवि की भावना से उसको देखते हैं और उसको उतारते हैं और उसको बनाते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छे विचार कभी न कभी घूमते हैं पूरे दिन में एक बार तो मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा विचारधार आपके पास अगर अच्छे विचार कभी मन में आते हैं तो जरूर अपने पास एक छोटा सा डायरी रखिए और वहीं पर उन चीजों को लिखने की कोशिश कीजिए और मुझे लगता है की वो रचनाएं बहुत ही सुंदर होगी और काबिल तारीफ होगी जरूर जरूर बिल्कुल सही कहा तो ये एक बहुत ही अच्छी बात आपसे सीखने को मिला और मुझे लगता है कि हम सभी सुनने वालों से यही विनती करूंगा कि आपके मन में जो भी अच्छे विचार आएंगे तो कोशिश कीजिए कि उसको कागज पे उतारने का हो सकता है वो किसी के काम आए या किसी के काम नहीं भी आए तो जब आप तनाव में होंगे या मुसीबत में होंगे या मुश्किल समय में आपका मन डावाडोल हो रहा होगा उस समय उन्ही चीजों को अगर आप देख लेंगे तो आप अपने अंदर एक नई चेतना एक नई जागृति पा सकते हैं क्योंकि आपके मन के ही सुंदर विचार आप पढ़ रहे हैं और समय आपका मन का जो तनाव है या जो चल रहा है है। वो शायद दूर हो सकता रमेश जी, जी जी जी जी। बात बताना मेरा बच्चा जब प्राथमिक कक्षाओं में इतिहास के बारे में पढ़ रहा था महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहा था तो मैं भी पास में बैठा हुआ था तो वो मुझसे प्रश्न पूछ रहा था तो उसी समय एक रचना मेरे मन में आई और वो रचना इस प्रकार है वो हल्दी युद्ध से संबंधित है बच्चा एक किस तरह से भाव व्यक्त करता है बच्चा अपने पिता से क्या बात पूछता है वो मेरे कविता के माध्यम से प्रस्तुत की है जी जी स्वागत है हल्दी घाटी किधर पिताजी मैं भी लड़ने जाऊंगा घोड़ा भाला मुझे दिला दो मैं राणा बन जाऊंगा <laughs> बेरी के छक्के छूटेंगे जब भाला चमकाऊंगा क्या बात शत्रु भाग जाएंगे डर कर समरभूम जब जाऊंगा इतने पर भी डटे रहे व तो फिर रड़ होगा भारी कट शीश अनेक गिरेंगे देखेगी दुनिया सारी चाहे शीश कटे मेरा भी तनक नहीं घबराऊँगा पिता आपका वीरपुत्र हूँ वरदों लड़ने जाऊँगा क्या बात है तो कविताएं इस तरह उतरती हैं। <laughs> बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा लगा और ये जो उत्साह भरा जो कविता है और बच्चों के मानस पटल से अपने पिताजी की तरफ एक रिक्वेस्ट बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी रचना तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि कवि की अपनी एक विचारधारा एक मानस पटल होता है जहाँ पर वो अच्छे विचारों को बहुत ही सुंदर ढंग से जल्दी कैच कर लेते हैं और उसको कागज पर उतार देते हैं तो यही इनकी खूबसूरती है जो आम आदमी नहीं कर पाता आप भी कोशिश करके देखिए एक बार अपने क्योंकि रोज पूरे दिन में कहीं ना कहीं आपको अच्छे विचार मिलते ही हैं तो उसको कोशिश करके कागज में उतारने की एक प्रैक्टिस जरूर करके देखिए कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते अगर आप कर पाएंगे तो आपके अंदर भी कोई खूबसूरती है नहीं कर पाएंगे तो नहीं है, कोई बात नहीं इसमें दुख होने की कोई बात नहीं है लेकिन एक आर्ट है जहाँ पर आप अपने विचारों को कागज पे उतारने की कोशिश कर सकते हैं तो चलिए एक और रचना मैं सुनना चाहूँगा त्रिलोक सिंह जी से और ये जो एक रचना है जिसमें मोटिवेशन मिले बच्चों को मोटिवेशन मिले ऐसा कुछ है वो सुनाइए मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा आप सबके सामने जी जी स्वागत है फूल हैं सुगंध बन के बह रहे हैं हम कंटकों में भी खुशी से रह रहे हैं हम फूल हैं सुगंध बन के बह रहे हैं हम कंटकों में भी खुशी से रह रहे हैं हम जिंदगी वही है जो खुशी दे और को मोन है मगर सभी से कह रहे हैं हम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 भेदभाव के बिना सभी से प्यार है बस परोपकार जिंदगी का सार है जग असार हो किसार गह रहे हैं हम फूल हैं सुगंध बन के बह रहे हैं हम कंटकों में भी खुशी से रह रहे हैं हम फूल हैं सुगंध बन के बह रहे हैं हम ध्येय एक हैं हमारे ढंग हैं अलग क्या हुआ जो हर कुसुम के रंग हैं अलग मान सबके रूप साथ संग हैं अलग भेद की दीवारें सारी ढह रहे हैं हम फूल हैं सुगंध बन के बह रहे हैं हम कंटकों में भी खुशी से रह रहे हैं हम जिंदगी वही है जो खुशी दे और को मौन हैं मगर सभी से कह रहे हैं हम क्या बात है बहुत ही अच्छा आपने एक गीत कविता हमारे सामने सुनाया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर त्रिलोक सिंह ठकुरेला को बहुत ही अच्छे कवि हैं और साहित्य से इनका काफी समय से जुड़ाव है एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लग रहा है कि हम अपने ड्यूटी करते हुए भी कभी कभी ऐसे हो जा रहे वक्त ही कहाँ पर है हम सबको इन सारी चीजों को करने के लिए ऐसे आम लोगों की बातचीत होती है लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा कि जैसे त्रिलोक सिंह काम कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हैं अपने जीवन में कुछ नई चीजों को आप जब क्रिएटिविटी अपने जीवन में धारण करते हैं या अपने आदतों में डालते हैं कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर जिसको कहते हैं जीवन के अंदर उतारते हैं तो एक अलग खुशी होती है और जब आपकी लिखत या आपकी बातें या आपका जो अंदाज है लोगों के सामने आता है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि आप में कुछ नवीनता है आपके अंदर कुछ अलग है तो वो चीजें आप कर सकते हैं जो हम अभी त्रिलोक सिंह से सीख रहे हैं समझ रहे हैं और आप उनकी रचनाओं से भी वाकिफ हो गए हैं कि किस तरह से रचना वो करते हैं और एक बात बहुत ही अच्छी उन्होंने बताया की कविताएं लिखी नहीं जाती लेकिन वो तो उतरती है बस उसको पकड़ना और कागज़ पे लिखना होता है ये होनी चाहिए आपके अंदर आदत तो चलिए मैं जानना चाहूँगा कि जो आपको पुरस्कार मिला जिसमें आपने 28 रचनाएँ की थी तो उसमें से एक आध हाँ दो रचनाएँ हम सुनना चाहेंगे ये अभी जो दो रचनाएं मैंने सुनाई थी रवि जी वो उसी में का है वो उसी में से थी जैसे टिक टिक करती घड़िया कहती का पहचानो पल -पल का राणा में में बन जाऊंगा ये उसी की रचनाए हैं अच्छा अभी जो नए रचना जो आप लिख रहे हैं उसके अलावा जो जिसके लिए आपको पुरस्कार किया गया उसके अलावा जो लिखी है उसमें से कुछ अगर रचना आपको याद हो तो जरूर सुनाइए नई रचना मैं एक अभी की जो सामाजिक परिदृश्य है जी जी उसके ऊपर एक नवगी सुनाना चाहूंगा आपको जी जी स्वागत है मतलब कबीर किस तरह से बेमानी हो रहे हैं आज के संदर्भ में इन सब इन सब भावों को व्यक्त करता हुआ एक मेरा नवगीत है करगा व्यर्थ हुआ कबीर ने बुन्ना छोड़ दिया करगा व्यर्थ हुआ कबीर ने बुन्ना छोड़ दिया काशी में नंगों का बहुमत अब चादर की किसे जरूरत सिर धुन रहे कबीर रुई का धुन्ना छोड़ दिया करगा व्यर्थ हुआ कबीर ने बुनना छोड़ दिया धुंध भरे दिन काली रातें पहले जैसी रहीन बातें लोग कांच पर मोहित मोती चुनना छोड़ दिया करगा व्यर्थ हुआ कबीर ने बुनना छोड़ दिया तन वन थका गांव घर जाकर किसे सुनाएं ढाई आखर लोग बुतुए सच्ची बातें सुनना छोड़ दिया कबीर ने बुन्ना छोड़ दिया क्या बात है क्या बात <laughs> बहुत ही सुंदर रचना आपने सुना हमारे सभी श्रोताओं को भी पसंद आ गया होगा ये नई रचना नवगीत ना आपने दूसरे तो ये भी एक अच्छा रहा कि वर्तमान समय के बारे में और वर्तमान समय के जो हालात है उसके ऊपर त्रिलोक सिंह जी काम कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो कहने का का समय आ गया। आप आप सभी को आज एपिसोड कैसे लगा? इसके बारे में जरूर एसएमएस कर सकते हैं हमारा नंबर है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप अपनी विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं आपको ये कविताएं हैं त्रिलोक सिंह जी की कैसे लग रही थी और ये एपिसोड कैसे लगा इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं तो जरूर एस कीजिएगा अपने दिल की बात जरूर बताइए आपके दिल की बात तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की बातें आपसे करेंगे और नए कवियों को जोड़ने की नई रचनाओं को सुनाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी तो अभी मुझे और थिरोक सिंह तकरेला को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो करते हैं है। प्रभु मिलन की राह परेश ज्योति सृष्टि पर लगी रोक माया की दृष्टि पर ज्योति सृष्टि पर लगी रोक माया की दृष्टि पर चक्र फिरेंगे देव बनेंगे रीती आसरी जी